लेकिन अब किसी और दुनिया का हिस्सा हो गया था उसका बाप भी भीड़ में चलने लगा वो बाप भी बड़ा चकित हुआ इस लड़के को क्या हो गया ये अपना नहीं मालूम होता ये तो कहीं बहुत दूर मालूम होता ये कुछ और मालूम होता इसको हमने पहले कभी इस तरह देखा नहीं सिपाही हथकड़ियां डाले थे लेकिन अब कैसी हथकड़ियां सिपाही उसे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 मुझसे भी कोई पहले कहता तो मैं भी न मानता कि सोना और जागना एक साथ हो सकता है मगर ऐसा हुआ कुछ बातें ऐसी हैं जो हों तभी मानी जा सकती हैं न हो तो मानने का कोई उपाय नहीं उसने कहा आप भरोसा कर लो ऐसा हुआ मेरे आसपास कुछ लोग आके नाचने लगे मैंने आंख खोली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 उसके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं वही मृत्यु से रक्षा और अमृत की उपलब्धि बनती और तब उन्होंने यह गाथाएं कही सुप्त बुद्धम पबु सदा गौतम सावका एसम देवाचारत्तो चा, चा निच्चम बुद्ध गता सती सुप्त बुद्धम पबुझंती सदा गौतम सावका एसम देवाचारत्तो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 अगर तुम जो भीतर 200 कैदी बंद हैं, तुम इकट्ठे हो गए और तुमने बाहर किसी से संबंध बना लिया जो जेल के बाहर है, तो और आसानी हो जाएगी क्योंकि वो आदमी ठीक से पता लगा सकता है कौन सी दीवाल कमजोर है किस दीवाल पर कम पहरा रहता है किस दीवाल से मिलिट्री बहुत दूर है कौन से समय पर पहरा बदलता है कब रात पहरेदार सो जाते है? ये तुम तो पता ना लगा सकोगे क्योंकि दीवाल के बाहर जो हो रहा है वो दीवाल का बाहर जो है वही जान सकता है तो अगर तुम्हारा दीवाल के बाहर से किसी से संबंध हो जाए फिर अगर दीवाल के बाहर जिससे तुम्हारा संबंध हो वो ऐसा हो जो खुद भी कभी इस कारागृह में कैदी रह चुका हो तो और भी लाभ है क्योंकि उसे भीतर का भी पता है कहां से द्वार है कहां से दरवाजे हैं कहां से खिड़कियां हैं कहां से सींचे काटे जा सकते हैं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 जो पाने चल पड़े हैं उनका स्मरण और जो पा लिया गया है उसका स्मरण ये तीन महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं इनको बुद्ध ने त्रि त्रिरत्न कहा है त्रि त्रिशरण कहा है ये बुद्ध धर्म के तीन रत्न हैं बुद्धम शरणम गच्छामी संघम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी सुप्त बुद्धम पबुझंती सदा गौतम सावका ऐसम दिवाचारत् चा निच्चम कायगता सती सुप बुद्धम सदा गौतम सावका एसम देवाचारत्तो चा अहिंसाएं रतो मना सुप बुद्धम पबुझंती सदा गौतम सावका एसम देवाचारत्तो चा भावनाएं रतो मना पहली तीन बातें अपने से बाहर के लिए बुद्ध के लिए संघ के लिए धर्म के लिए दूसरी तीन बातें अपने भीतर के लिए जिनकी स्मृति दिनदात सदा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 ऐसी कहानियां बुद्ध ग्रंथों में हैं जिनमें जैनों को गाली दी गई है ये ओछी बातें हैं धर्म बड़ा विराट है और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी शास्त्र में किसी सूत्र को बदलने की जरूरत है तो मैं जरा भी हिचके चाहता नहीं मेरी शास्त्र के प्रति कोई निष्ठा ही नहीं मैं शास्त्री नहीं मैं पूरी स्वतंत्रता मानता हूं अपनी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 कभी मुझे ऐसा लगता है कि यह अर्थ नहीं किया जाना चाहिए तो अर्थ बदल देता हूं इसलिए मुझसे पंडित नाराज भी है कहते हैं कि मैं शास्त्रों में हेरफेर करता हूं शास्त्र में मेरी कोई निष्ठा नहीं है सांस मेरे लिए खिलवाड़ है मेरी निष्ठा शास्त्र से बहुत पार है मेरी निष्ठा तो अनुभव में मेरी निष्ठा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 ढाई हजार साल बाद इतना फर्क ना पड़ता महावीर जड़ बुद्धि नहीं थे कोई ग्रामोफोन के रिकॉर्ड नहीं थे कि वही का वही दौराते रहते मुझसे बौद्ध नाराज है मैं नागपुर में ठहरा था तो एक बड़े बौद्ध भिक्षु हैं बड़े पंडित थे आनंद कौशल्यायन वो मुझे मिलने आए उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो शास्त्र में नहीं है किस शास्त्र में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 अन्य कहानी अद्भुत है अन्यथा कहानी बड़ी प्यारी बड़ी सूचक है इस पर ध्यान करना आज इतना है